एक व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्तिपराधपर्यता एकत्वं नित्यं च नित्यगतं अनित्यगतं तु एककत्मचत न्यम नितगत्युवादी सर्व निव एक व्यवहार से य हेतु सा संख्या एकत्वादि व्यवहार तो जैसे हम कहते हैं कि घटक का ज्ञान हुआ तो घटक ज्ञान उसमें विशेष हो गया घटक और प्रकार हो जाता है घटकत्व तो घटकत्व तो तो प्रकार घटक ज्ञान में इसी प्रकार की कोई व्यवहार करेंगे तो व्यवहार जैसे कहेंगे घटक का व्यवहार किया तो घटक व्यवहार करने अर्थात तो तो उच्चारण कर दिया घटक तो घटो ये घटो शब्द का व्यवहार हो गया तो ये जो घटो व्यवहार हुआ ये घटो व्यवहार में एक प्रकार आएगा कि घटत्व क्योंकि ये घटो व्यवहार पट व्यवहार से भिन्न है तो होने से कैसे भिन्न होगा कौन भिन्न करेगा कहने घटत्व तो। इसी प्रकार की एक ऐसा हम व्यवहार करेंगे तो दो ऐसा व्यवहार से भिन्न है एक ये जो व्यवहार है इसको दूसरो से कौन भिन्न कराएगा कहते एकत्व आदि उसमें विशेषण रहेगा एक व्यवहार में एकत्व तो विशेषण रहेगा तो कहते हैं एकत्वादि प्रकार को यो यो व्यवहार व्यवहार करते हैं उसमें विशेषण होता है एकत्व वो दो व्यवहार से भिन्न है कहीं हम दो उच्चारण करेंगे तो उसमें विशेषण रहेगा द्वित्व एकत्वादि प्रकार क्यवहार कैसे व्यवहार होता है एक तो दो एक शब्द उच्चारण क्या शब्दोच्चारण ये व्यवहार है व्यवहार का प्रकार हो गया एकत्व तो ये एकत्व ये एक व्यवहार में रह करके अन्य व्यवहार से इसको भिन्न करवा दिया एको इत्यादि इत्याध्यात्मक तस्य हेतु संख्या इत्य इस प्रकार की जो व्यवहार इसका हेतु है संख्या एको दौ इस प्रकार की जो व्यवहार शब्दोच्चारण इसी प्रकार की जो व्यवहार है उसका हेतु हो जाएगा संख्या इसलिए दे दिया एकत्व आदि व्यवहार घटत्व आदि व्यवहार का हेतु संख्या नहीं होगा एकत्व आदि कहने से तत्प्रकार का एकत्व तो द्वित्व तृत्व इसी प्रकार की जो व्यवहार होगा इसलिए आदि दे देने से आगे कहेंगे और असाधारण कहना चाहिए नहीं तो घट व्यवहार भी होगा घट व्यवहार कोई व्यवहार हो जाएगा <kali> kohenge, to, अच्छा, वेवार। खाली कहेंगे हेतु संख्या तो अच्छा दे दिया घटत्व आदि वारण है एकत्व आदि व्यवहार खाली व्यवहार हेतु संख्या कहेंगे तो व्यवहार हेतु तो घट भी है तो, ये व्यवहार हेतु घट है उसको वारण करने के लिए तो कहते कि एकत्व आदि व्यवहार का हेतु एकत्व द्वितीय था तो सजातीय लेना है नहीं तो खाली कहेंगे व्यवहार हेतु तो घटापट दंड ये सब व्यवहार का हेतु है ना ना घट ऐसे शब्द उच्चारण जलान जो हो गया वो अर्थ क्रियाकारी रूप क्रिया हो गया तो व्यवहार चार प्रकार के अभिज्ञ ज्ञान ज्या, होना एक व्यवहार घट का ज्ञान हुआ एक व्यवहार घट शब्द उच्चारण कर दिया एक व्यवहार अभिवदन अभिवदन एक व्यवहार है और तृतीय हो गया हान उपादन घटक तो को लाया अथवा छोड़ा कोई शब्द उच्चारण नहीं है इसको ये व्यवहार हो जाएगा और चतुर्थ हो जाएगा अर्थ क्रिया तो वो व्यवहार यहां कहते हैं एकत्व आदि व्यवहार अर्थात एकत्व एक ऐसा तो एक तो एक व्यवहार किया शब्द उच्चारण कर सकता है अथवा अन्य कुछ भी एक जिसमें आएगा जो व्यवहार में एक का व्यवहार एक होगा घटक ऐसा व्यवहार हो गया नहीं तो घट का ज्ञान हुआ घट में जाना ना कोई व्यवहार ही चार ही होते हैं कोई व्यवहार ले सकता है जय एकत्व आदि व्यवहार करते एक का ज्ञान हुआ एक का शब्द उच्चारण किया एक का त्याग कर दिया संख्या का ऐसे त्याग नहीं कर पाएगा तो द्रव्य को ही त्याग करेगा तो और कालाधि वारणा असाधारण इतियो देय एकत्वादि व्यवहार असाधारण हेतु ये कहना पड़ेगा नहीं तो एकदि व्यवहार का हेतु कालो इत्यादि भी है असाधारण तो ये भी कहना पड़ेगा ननु संख्या या अवधीर अस्थि नवा इत्यता आह संख्या इसका कोई सीमा अच्छा अच्छा हम लोग मूल देखते है न एकत्वादी व्यवहार हेतु संख्या तो एकत्वादी व्यवहार अर्थात एक दो इस प्रकार की जो व्यवहार होता है शब्द उच्चारण कर सकता है अथवा लेता है एक घट लेता है दो घट लेता है ये भी सब व्यवहार है सा नवद्रव्य वृत्ति ये जो संख्या है वो नव द्रव्य वृत्ति तो ये नवसु द्रव्यु वृत्ति यशा सा नवद्रव्य वृत्ति एक पर्ध पर्यता एक द्वि ये त्रीणी ये सब संख्या उनका सीमा हो गया परार्ध परस्य अर्ध परार्थ पर अर्थात ब्रह्मा जी का आयु उसका अर्ध परार्थ एकत्वम नित्यम अनित्यम च एकत्वम नित्य भी होगा अनित्य भी होगा नित्य नित्यम परमाणु में एकत्व है आकाश में एकत्व है काल में एकत्व है वो हमेशा रहेगा क्यों नित्य कहेंगे उसका आश्रय नित्य है आश्रय नित्य होने से उसमें रहने वाला वो धर्म भी नित्य रह जाएगा अनित्य गतम अनित्यम घट्ट एकत्व तो है तो जब घट नाश हो जाएगा तो आश्रय का नाश होने से तदगत जो गुण है वो भी नाश हो जाएगा अनित्यगतम अनित्यम द्वादिकम तो सर्वत्र अनित्य एवं द्व तो सर्वदा अनित्य ही होगा ही होगा द्वित्व कभी नित्य नहीं होगा क्यों क्योंकि द्वित्व एक अनित्य पदार्थ से उसका जन्म होता है इसलिए वो तो उसका कारण ही अनित्य होने से अनित्य होगा कैसे ये अनित्य से उत्पन्न होता है ये किरणावली में अंतिम पंक्ति दिया नीचे से द्वितीय पंक्ति देखिए एकत्वम नित्यगतम नित्यम कहा परमाणु एक नशम प्रति आश्रयनाश से हेतु परमाणुनाश असंभवन तदगत न नाश परमाणु में रहने वाला एकत्व एक नित्य होगा क्यों एकत्व का नाश के लिए आश्रय का नाश होना चाहिए परमाणु का नाश नहीं होता है तो उसमें रहने वाला एकत्व एक का नाश भी नहीं होगा अनित्यगतम अनित्यम कह दिया अनितम्यगतमित्य अर्थात दियोणु का, तो का दिन हम एक दियोणुक है दियणुको का नाश हो जाएगा तो उसमें रहने वाला एकत्व का भी नाश हो जाएगा तदगत एकत्व नाश हो दे कुछ भी नहीं तो आश्रय का नाश होने से नाश हो जाएगा किंतु द्वित्व तो सर्वदा अनित्य होगा ही होगा तो क्यों होगा आगे दे दिया किरणावेल में द्वित्व अधिकम तु उसका नीचे पंक्ति देखिए द्वित्व प्रति समवाय कारणगत एकत्व और समवाय कारण ये छोड़ दीजिए आगे अयम एक अयम एक इत्याक पहले बुद्धि होती है द्वित्व का ज्ञान होने से पहले पहले ये ज्ञान होगा जैसे कोई एकदम छोटा बालक जो वर्णना सीखता है उसको पांच दिखा देंगे तो वो गिनेगा ये एक है ये एक है उस प्रकार करेगा वास्तविक हम लोग को अभ्यास हो जाने से अभी वो पता नहीं चलता किन्तु तो सभी को प्रक्रिया तो ऐसे ही होता है जैसे बालक को होता है तो बुद्धि प्रौढ़ हो जाने से वो शीघ्र कर लेता है कैसे ज्ञान होता है पहले अयम एक अयम एक हो, इस प्रकार की ज्ञान होगा वत्लु वत्लु वत्लु एक एक ऐसे वो गिनेगा बालक बिल्कुल ऐसा ही करता है तो एक एक कहेगा फिर अगर आप दो दिखाएंगे तो कहेगा एक और एक फिर आगे गिनेगा एक और ये दो इस प्रकार गिनेगा अर्थात तो एक एक अपेक्षा से ये द्वितीय हुआ तो इसको कहते हैं अपेक्षा बुद्धि तो जब अयम एक अयम एक होने के बाद आगे द्वितीय क्षण में पहले ये ज्ञान होगा अयम एक अयम एक आगे क्षण में अपेक्षा बुद्धि होगी अपेक्षा बुद्धि होने से वो दोनों में द्वितत्व विशिष्ट द्वित्व की उत्पन्न होगा द्वितो हो गया संख्या उसमें रहेगा द्वित्व जाति अपेक्षा बुद्धि से उसका जन्म होगा उत्पत्ति होगा पहले अपेक्षा बुद्धि होगा इसकी अपेक्षा ये दूसरा इस प्रकार की बुद्धि में आएगा अपेक्षा बुद्धि उसके आगे द्वित्व की उत्पत्ति होगी और जो द्वित्व ये संख्या हो गया उसमें रहेगा द्वितीयत्व जाति तो द्वित्व तो विशिष्ट द्वित्व की उत्पत्ति होगी द्वितीय क्षण में प्रथम क्षण में अपेक्षा बुद्धि द्वितीय क्षण में द्वित्व की उत्पत्ति तृतीय क्षण में ज्ञान होगा क्योंकि विषय हो तभी तो ज्ञान तो होगा इसलिए तृतीय क्षण में द्वितों का ज्ञान होगा जब तृतीय क्षण में द्वितों का ज्ञान होगा नया का नियम है कि विभू विशेष गुण तृतीय क्षण में नाश हो जाएंगे तो आत्मा हो गया विभू जो भुद्धी, ये जो ज्ञान हुआ अपेक्षा बुद्धि ये बुद्धि ये ज्ञान होगा आत्मा में ज्ञान अधिकरण आत्मा आत्मा विभु है तो ये ज्ञान हो गया विशेष गुण बुद्धि तो ये जो विशेष गुण बुद्धि हुआ वो तृतीय क्षण में नाश हो जाएगा इसलिए अपेक्षा बुद्धि उत्पन्न हुआ द्वितीय क्षण में द्वितो उत्पत्ति हुआ तृतीय क्षण में द्वितो ज्ञान हुआ तो जैसे तृतीय क्षण में द्वितो ज्ञान होगा उसी तृतीय क्षण में अपेक्षा बुद्धि नाश हो जाएगा नाश हो जाने से अपेक्षा बुद्धि नाश हो गया तो उसका कार्य था दिन तो वो नाश हो जाएगा तो आपका द्वितीय ज्ञान में चला जाएगा तो फिर हम तो दो दो दिखता है कहते हैं कि होता है बार-बार बार-बार एक लो कहते हैं अर्थात एक ज्ञान का प्रवाह चलता है ऐसा नहीं है तृतीय क्षण में नाश हो जाता है फिर होता है फिर प्रथम क्षण जन्म द्वितीय क्षण स्थिति तृतीय क्षण नाश हो जाएगा फिर आगे फिर अयम एक अयम एक होकर प्रक्रिया चलता रहता है इसको कहते हैं अयम एको अयम एको इत्याकार अपेक्षा बुद्धि निमित्त कारण अपेक्षा बुद्धेर नाशात दित्तो नाश इति बोध्यम इसलिए तो द्वित्वादि तो सर्वदा अनित्य अनित ही है चाहे उसका आश्रय टूटे चाहे न टूटे वो तो बुद्धि स्वयं नाश हो जाएगा तो अर्थात है कि जब हम देखते हैं हमारा बुद्धि होता है तब द्वित्व की उत्पत्ति होती है अगर हम मुंह हटा लिए दूसरे तरफ कर लिए उसमें द्वितो नहीं रहेगा किंतु उसका एकत्व तो, तो, तो रहेगा क्योंकि एक तो बना रहा द्वित्व सर्वदा पुरुष बुद्धि के चलते उत्पत्ति होती है पुरुष का बुद्धि नहीं है तो नहीं बोगा टीका में पदकृत्य एक प्रकार को ये वो व्यवहार व्यवहार जिसमें प्रकार होगा एकत्व तो hmm. प्रकार अर्थात विशेषण जो एकत्व व्यवहार ये द्वितीय व्यवहार से भिन्न है घट ज्ञान पट ज्ञान से भिन्न है क्यों कहते हैं इस ज्ञान में विशेषण हो गया घटत्व उस ज्ञान में विशेषण हो गया पटत्व तो, तो इसको कहते हैं प्रकार विशेषणों को न्यायिक भाषा में प्रकार कहते हैं तो एकदि प्रकार का व्यवहार अर्थात एक व्यवहार एक व्यवहार को कहा जाएगा एकत्वादि प्रकार का जैसे घट को कहा जाएगा घटत्व प्रकार ज्ञानम इस प्रकार की एक व्यवहार एक अर्थात शब्द उच्चारण करे ज्ञान हो हान उपादान करे कुछ भी उसका हेतु संख्या घटाधि वारण एकत्व आदि खाली कहेंगे व्यवहार हेतु संख्या कहते हैं व्यवहार हेतु तो घटादि भी है उसमें अति हो जाएगी और कालादिवाराय असाधारण ये भी कहना पड़ेगा एकत्व आदि व्यवहार का हेतु कालादि भी है जो सामान्य साधारण गुण है तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए असाधारण ये भी कहना पड़ेगा ननु संख्या या अवधि अस्थिर नवा इति संख्या का कोई अवधि कोई सीमा है नहीं है तो इसलिए मूल में कहा कहे एक पर्ध पर्यता ये परार्ध क्या है उसके लिए कहते हैं तथा च एकंग दस शत चव सहस्र मयूत तथा लक्ष्यम च न्यूत चव कोटिबुद बृंदंग ख शख पदमश्च सागर अंत मध्यंग इति वृद्धिया परार्ध महदुक्त परार्धपर्यता संख्या इति एक आगे दस दसगुण हो गया आगे शत दसगुण हो गया आगे सहस्र अर्दसगुण अयुत दस हजार अर्दसगुण आगे लक्ष्य अर्दसगुण हो गया नियुत और दसगुण हो गया कोटी और दस गुणा हो गया और अरब कहते हैं हिंदी में तो ये दस दस करोड़ हो जाने से हो जाएगा आगे वृंद अर्थात तो ये हो गया सौ करोड़ और हजार करोड़ हो जाएगा तो खरब हिंदी में खरब कहते हैं हजार करोड़ आगे निखरब आगे शंख पद्म सागर अंत मध्य परार्थम यहाँ तक दस वृद्धा यथाक्रम दस दस ये सब बढ़ करके तो परार्ध हो जाने से एक में सत्रह शून्य आ जाएंगे दो परार्थ ब्रह्मा जी का आयु है इसलिए इति पर अर्धते महापुरुषों के द्वारा ये संख्या का निर्धारण किया गया है। परार्ध पर्यंता एवं संख्या इति इतिभा संख्या परार्थ पर्यंता आगे मान व्यवहार साधारणं कारणं परिमाणम मान व्यवहार मानस्य व्यवहार मान अर्थात इसका परिमाण निर्धारण कर देने के लिए जो हम करते हैं उसी को मान कहा जाए व्यवहार का असाधारण कारणम पहले असाधारण शब्द नहीं दिए थे एकत्वादी व्यवहार में असाधारण पदकृत्य कारक है यहाँ तो मूल में दे दिया गया मान व्यवहार असाधारण कारण परिमाण परिमाण है इसलिए हम मान व्यवहार कर पाते हैं पाँच किलो दस किलो कहते हैं पांच मीटर आठ मीटर कहते हैं बड़ा छोटा कहते हैं ये सब जिसके चलते संभव होता है उसी को कहा जाता है परिमाण असाधारण अर्थात कालादि में न जाए नहीं तो मान व्यवहार कारण तो कालादि भी है विशेषता ज्ञान इतना अच्छा जो साधारण कारण हो भी जाएंगे उसमें कोई व्यवहार है वो लोग कारण होंगे असाधारण आगे देंगे आएगा असाधारण कारण जो कारण का लक्षण आएगा जो सभी के प्रति कारण नहीं है उसको असाधारण कहा जाएगा जो सभी के प्रति का जो कार्य मात्र के प्रति कारण उसको साधारण कहा जाएगा नवद्रव्य वृत्ति जैसे संख्या नवद्रव्य वृत्ति हुआ ये भी नवद्रव्य वृत्ति तत् तो चतुर्विधम ये जो परिमाण हो गया चार प्रकार की अणु महत्व और दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व ये लंबाई के लिए व्यवहार होता है अणु ये अर्थात लंबाई के लिए नहीं ये थोड़ा अन्य उपाय से व्यवहार होता है पदकृत्य में मान इत मानम परिमिति तो मानम लूट हो जाने से मान और होने से मिति परिमिति वही परिमाण परिमिति तस्या व्यवहार कैसे व्यवहार करते हैं इदम महत् इदम अणु इत्याध्यात्म कहते ये बहुत बड़ा है ये बहुत छोटा है तस्य कारणम परिमाणम परिमाण एक, एक गुण है जो हमारा बुद्धि में आता है तभी हम कह देते हैं इदम अणु इदम महत् इस प्रकार कह देते हैं अच्छा खाली कहेंगे कि कारणम परिमाणम कहेंगे वो तो दंडादि में जाएगा इसलिए कहते हैं दंडादि वारणा मानी थी मान व्यवहार कारणमान्यार कारण कहने से तो ये काल में जाएगा इसलिए कालादिवार असाधारण थी।, थी खाली कहेंगे व्यवहार ये व्यवहार कारणम दंड अथवा खाली कहेंगे कारणम दंड ये कारणम परिमाणम खाली कारणम कहेंगे दंड भी कारण है घट बनाने के लिए चलने के लिए तो वो घट के हिसाब देते कुछ कह दिए एक नंबर टिप्पणी दिया व्यवहार असाधारण अच्छा हम मान नहीं कहेंगे व्यवधार असाधारण व्यवहार असाधारण कारण परिमाणम होगा तो एक नंबर टिप्पणी दी मान पद अनुपाधन है दंडम आनय इत्यादि शब्द प्रयोगात्मक व्यवहार का असाधारण कारण है दंड दंडम आनय ये असाधारण कारण हो गया तो व्यवहार शब्द उच्चारण किया तो ये जो व्यवहार असाधारण कारण इतना कहने से दंड में जाएगा गठ में जाएगा दंड में जाएगा आगे पदकृत्य में कालादि बारणा है असाधारण इति तो अर्थात मान व्यवहार असाधारण कारण तो ये असाधारण ये भी कहना पड़ेगा काल इत्यादि में वारण करने के लिए तो असाधारण पद मूल में नहीं है इसलिए पदकृत्यकार इसको कहते हैं तो यहाँ जोड़ दिया गया बाद में ऐसा कहते हैं पदकृत्यकार मूल में पहले नहीं था शब्दत्व वारणा कारणम ये खाली मान व्यवहार साधारणम इतना अगर कहेंगे तो ये कारण पद नहीं कहेंगे मान व्यवहार असाधारणम इतना कहने से ये शब्दत्व में जाएगा कैसे शब्दत्व में जाएगा दो नंबर टिप्पणी देखिए कारण पद अनुपाद मान व्यवहार इत्याक अनुपूर्वी अवच्छिन्न शब्द मादाय इसका अर्थ होता है कि मा न व्य व हा रब अनुपूर्व है अनुपूर्व अनु अर्थात पश्चात पूर्व अर्थात आगे एक के बाद एक एक के बाद एक इसको कहते हैं अनुपूर्वी अनुपूर्वी अवच्छिन्न अर्थात एक के बाद क्रम अनुपूर्वी शब्द का अर्थ क्रम अवच्छिन्न शब्दम आदाय ये शब्द का असाधारण धर्म हो जाएगा मान व्यवहारत्व मान व्यवहार का असाधारण धर्म हो जाएगा मान व्यवहारत्व तो ये हो गया मान व्यवहार असाधारण तो आप खाली मानव व्यवहार का असाधारण इतना कहेंगे ये परिमाण कहेंगे तो मानव व्यवहार का असाधारण मान व्यवहारत्व इसमें लक्षण जाएगा मानव व्यवहार का धर्म रहेगा मान व्यवहारत्व वो उसके असाधारण है क्योंकि व्यवहार तो अन्यत्र नहीं रहेगा तो इसमें अति व्याप्ति हो जाएगा न आगे देते हैं शब्दत्वात्मक ये जो मान व्यवहार इतना हम उच्चारण करेंगे मान व्यवहार एक शब्द है तो कहने से ये मानव व्यवहार में मान व्यवहारत्व तो रहेगा और इसमें शब्दत्व तो भी रहेगा क्योंकि ये शब्द है तो होने से इसलिए कहते हैं मान व्यवहारत्मक और शब्दत्वात्मक ये दोनों में अति होगा तो मान व्यवहार में शब्द होने से उसमें शब्दत्व तो भी रहेगा और मान व्यवहार में मान तो रहेगा तो ये दोनों प्रकार के जैसे कहेंगे घट असाधारण कारणम तो घट कहने से उसमें तो भी रहेगा और उसमें ये शब्दत्व तो भी रहेगा ना घट में वहाँ तो, तो नहीं रहेगा घट व्यवहार क्योंकि घटत्व जहाँ रहेगा वहाँ शब्दत्व नहीं रहेगा जहां हम घट व्यवहार कहेंगे शब्द उच्चारण केवल घट पदार्थ नहीं कह रहे हैं घट व्यवहार ऐसे शब्द है उसमें शब्दत्व तो और घट व्यवहार तो ये दोनों रह जाएगा तो यहाँ व्यवहार ये शब्द में शब्द तो, तो दोनों रहा उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए कहना पड़ेगा कारणम मानव व्यवहार का असाधारणम कारणम अगर नव द्रव्य ये सारे पदार्थ में रहेंगे नौ पदार्थ ए नव द्रव्य में रहेंगे द्रव्य में गुण रहेगा आगे चतुर्विधम अभी परम मध्यम जो नणु हुआ ये भी परम अणु होगा मध्यम अणु होगा अरे जो महत् हुआ ये भी परम महत मध्यम महत दीर्घ भी परम दीर्घ मध्यम दीर्घ ह्रस्व भी परम ह्रस्व मध्यम ह्रस्व ये चारों जो हुए सब दो दो प्रकार के होकर के आठ प्रकार के हो जाएंगे ये चतुर्विधम अभी परम मध्यम भेदे न अभी ये ये कहाँ रहते हैं सब कहते हैं परम अणुत्व और परम ह्रस्वत्वम ये समास कर दिया परम अणुत्व ह्रस्वत्व परम का अनुय दोनों के साथ जाएगा ये कहाँ रहेगा परमाणु में और मन में मन का भी परिमाण है परमाणु रूप तो मनोमय और परमाणु में परमाणु था पृथ्वी जल तेज वायु का परमाणु में परम और परम ह्रस्वत्व ये रहेगा और मध्यम अणुत्व और मध्यम ह्रस्वत्व द्वीणुको में रहेगा और परम महत्व परम दीर्घत्व जितने विभू पदार्थ हैं आकाश काल दिग्ध आत्मा इसमें परम महत्व परम दीर्घत्व और मध्यम महत्व मध्यम दीर्घत्व त्रिअुक से लेकर के परम गगन इत्यादि से जो छोटा है हिमालय में भी मध्यम महत्व मध्यम दीर्घत्व महासागर में भी वही घट में भी वही त्रियाणुक में भी वही सब मध्यम अच्छा ये व्यवहार कहाँ ऐसे होता है परम मध्यम दिखाते हैं एतन इदम मौक्तिकम अनु तो अभी यहाँ एक शंका लाते हैं कहते अगर अणु जो है वो परमाणु और दियोणुको में ही रहता है मध्यम अणुत्व तो ये दियोणुको में परमाणुत्व तो परमाणु में जब परमाणु दियोणुक तो में अणुत्व रहता है तो आप अन्य व्यवहार में कैसे अणु कह देते हैं कैस कहा कहते हैं एतन मौक्तिकात इस मुक्ति से इदम मौक्तिकम ये मुक्ति अणु है ये तो दोनों ही तो महत्व है यहाँ अणुव्यवहार कैसे करते हैं कहते व्यवहार से अपकृष्ट महत्व आश्रयत्वाद ये अपकृष्ट महत्व के लेकर के यहाँ अणुशब्द प्रयोग कर दिया गया इसलिए गौणत्व बोध्यम ये गौण व्यवहार है ये छोटा होने से इसको अणु कह दिया गया ऐसे एवं एवं केतनात् व्यजनम ह्रस्व व्यजनं न में चाहिए केतना तो त तो केतन तो अर्थात झंडा जो मंदिर के ऊपर में लगा रहता है उससे व्यजनम व्यजनम अर्थात पंखा तो केतन तो से व्यजन ह्रस्व है ये भी रस्व कैसे हो गया ह्रस्व तो केवल परमाणु और दीअणुक में रहने वाले हैं यहाँ कैसे रस्व कह दिया कहते हैं निकृष्ट दीर्घत्वाद गौणत्व ये निकृष्ट दीर्घ है तो यहाँ दीर्घ में भी रस्व शब्द प्रयोग कर दिया गया है गौण वास्तव नहीं है केतन में भी दीर्घत्व है व्यजन में भी दीर्घत्व है दोनों मध्यम दीर्घ है तो होने पर भी इसमें अभी ह्रस्व कैसे कह, कह दिया व्यजन ह्रस्व कैसे कह दिया ये तो ह्रस्व नहीं है यह तो वास्तविक दीर्घ है व्यजन जो है मध्यम दीर्घ है क्योंकि परम दीर्घ आकाश इत्यादि में और उसे जो छोटे होंगे सब मध्यम दीर्घ और जो ह्रस्व होगा वो तो परमाणु अथवा दियोणुक में परमाणु में परम ह्रस्वत्वम और दियोणुक में मध्यम ह्रस्वत्व आगे त्रिवणुको में सब दीर्घत्व तो ये जो केतन व्यजन ये दोनों ही त्रिवणुको से बड़ा होने से दोनों में दीर्घत्व रहेगा तब अब ह्रस्वत्व कैसे कह दिए गौण प्रयोग अपकृष्ट दीर्घत्व को लेकर के गौण प्रयोग के लिए दो कारण उपादा ने तो ताद धर्म से कारणत्व अभाव न अतिव्याप्ति अच्छा वो तो मान व्यवहार साधारणम कारण खाली मान व्यवहार कहेंगे तो मान व्यवहार तो धर्म और शब्द तो इसमें अति व्याप्ति हो जाएगा अगर कारण कह देंगे तो और अतिव्याप्ति नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा उसको कहते हैं कारण पद उपादाने कारण पद अगर कहेंगे तो तादृश धर्म से कारणत्व तो अभाव शब्दत्व तो यहाँ कारण नहीं है जो व्यवहार के लिए शब्दत्व तो कारण नहीं है अथवा मानव व्यवहार के लिए मानव्यवहारत्व तो ये कारण नहीं है तो यहाँ तो परिमाण कारण है इसलिए कारण कहने से वो दोनों में अतिव्याप्ति नहीं होगा वो उसी का ही है जो दोनों टिप्पणी का ये अंश है ओम ओ शंकर शंकरचार्य केशववाधराय शूत्र भगवतों